अत्र स्वर्ण धावती वाक्य बो तो अजय लक्षण संभव नहीं है तर्ण गुण गमन लक्षण से वाक्यर्थ से विरुद्ध हो तो आज स्वर्ण गुण सोने गुण रक्त रूप गुण है उसका गमन गुण का नहीं हो चाहे गमन तो द्रव्य का होगा ये नहीं होता है ना स्वर्ण गुण गमन लक्षण से वाक्य से स्वर्ण गुण में गमन लक्षण वाक्यर्थ विरुद्ध है गुण का गमन नहीं होगा इसलिए तद परिचय सोने का अस्वस्त रूप उसका परित्यग नहीं करके तब आश्रय अश्व आदि गुण को रखा गुण के आश्रय अश्व के लक्षण हुई तब विरोध परिहार संभव आ तो हाँ विरोध परिहार हो गया स्वर्ण गुण का गमन के साथ संबंध नहीं होगा तो स्वर्ण गुणों को रखते हुए स्वर्ण गुण का आश्रय अश्व आदि को लिया उसके साथ गमन का संभव अन्वय हो जाएगा विरोध परिहार हो जाएगा इसलिए अजोह लक्षण तो संभव है यहाँ क्या है तत्व तो राकिया से अतर्तव परोक्ष विशिष्ट चैतन्य वाक्यर्थ से वाक्यर्थ जो परोक्ष चैतन्य है वही अपरक्ष विशिष्ट चैतन्य सप्तम से तत्व तथे परोक्षत तत्व में अपरक्ष विशिट परोक्षत्व अपरक्षत्व आदि विशिष्ट चैतन्य एक है ये विरुद्ध है जिसमें परोक्षत्व रहेगा उसमें अपरक्षत्व कैसे रहेगा अपरक्षत्व कैसे होगा यदि परोक्ष चैतन्य में रहेंगे तो दोनों चैतन्य दो अलग अलग होंगे एक कैसे होगा परोक्षता अपरोक्षता विशिष्ट चैतन्य एक है ये वाक्य अर्थ विरुद्ध है एक चैतन्य हो परोक्ष भी हो और अपरो नहीं होगा विरुद्ध होने से उसको सार्थक को रख करके अन्य कुछ ग्रहण करो जितने ग्रहण करो तो विरोध तो रहेगा ही परोक्षत दोनों की एकता हो नहीं सकती विरुद्ध है तब अपरित्याग क्योंकि अजय में सार्थक का परित्याग नहीं होता है उसका परित्याग परित्याग नहीं करके तबंधी तो नश्य कस्य अर्थ से लक्षित होते हुए को रखते हुए रखते हुए अर्थ को रखते हुए तो जिस किसी अर्थ का लक्षण आसे ग्रहण करो तो विरुद्ध परिहार नहीं हो सकता है विरोध रही आई क्यूँकी परोक्षता अपरोक्ष नहीं सकता है उसके साथ कुछ भी जोड़ो विरोध नहीं परिहार नहीं होगा विरुद्ध परिहार संभव अजहरलक्षण न संभवती इस तत्व अजहर लक्षण भी न लक्ष्ययतुए संभवती तत्पिदाशपरितागन अंशातरसहित लक्ष्य हाँ लक्ष्य हेतु को लक्ष्य लक्ष्य नहीं लक्ष्य हेतु त्व तो बना को तो। पूरा पिछले कहता है शंका करने वाले तत्पद तो तम पदार्थ को लक्ष्य हेतु अर्थात त्व पद तत्पदार्थ में लक्ष्य हेतु तत्पद की लक्षण त्वम पदार्थ में करो अर्थात त्व पद की लक्षण तत्पदार्थ में करो कैसे करना स्वार्थ विरुद्धांश परिचय तत्पद पहले तत्पद का स्वार्थ विरुद्ध है परोक्षत्व परोक्ष छोड़ करके अंशांतर चैतन्य को रखना चैतन्य सैत पदार्थ में लक्ष्य हेतु पद त्वम पदार्थ को लक्ष्य हेतु तत्पद विरुद्ध है परोक्ष परोक्षत्व को छोड़ करके चैतन्य को रख करके और त्वम पदार्थ को लक्ष्य हेतु तत्पद का तो पदार्थ हो जाएगा को छोड़ देना केवल चैतन्य अथवा त्व पद की लक्षणा करो तत्पदार्थ में त्व पद में अपरक्षत विरुद्धांश का परित्याग कर दो को छोड़ दो और अंशांतर रहेगा चैतन्य अपरक्षत्व विशिष्ट चैतन्य है त्व पदार्थ अपरिचत्व को छोड़ दिया अंशांतर चैतन्य के साथ तम पदार्थ त्व पद तत्पदार्थ में तत्पदार्थ को लक्षण कहे एक तत्पद की लक्षणा करो तम पदार्थ में अथवा करो तत्पदार्थ में और जब जिस पद की लक्षण करेंगे उसका विरुद्धांत को छोड़ देना विरुद्धांत को रखेंगे तो परोक्ष अपरोक्ष एक नहीं होगी परोक्षत्व को छोड़ करके अपरक्ष चैतन्य को तो कहेगा तत्पद अथवा अच्छा अपरक्षत्व को छोड़ करके परोक्ष चैतन्य को कहेगा तवम पद ऐसा लक्षण करे अतः कथम प्रकारीकरण तो इसको छोड़ करके भाग त्याग लक्षण क्यों मानते है इसे सं पर के चाहते नाच्य न एक ही पद है तत्पदार्थ तो का परित्याग करेगा और पदार्थांतर का लक्षण न करे ये दोनों न युवा है एक न तो स्वार्थंश क्या दिया पाठ देखो आगे पदार्थांतर उभय पदार्थ एक पदन स्वार्थंश पदार्थांतर उभय एक न पदना जैसे पद लिया स्वार्थ का एक अंश चैतन्य को लेना है विरत को छोड़ के चैतन्य लेना स्वार्थंश पदार्थांतर और पदार्थांतर है स्वार्थ अंश का चैतन्य लिया उस पदार्थांतरित तत्पद त्वन पदार्थ को कहेगा तत्पद की लक्षणा करना त्वम पदार्थ में तत्पद तम पदार्थ को कहेगा और अपने स्वार्थ अंश को भी कहेगा जैसे कैसे कहा तत्पद की लक्षण करेंगे विरोध अंश को छोड़कर के चैतन्य को रखकर के तत्पद त्वम पदार्थ को कहेगा तो तत्पद की पदार्थ में करेंगे और तत्पदार्थ में परोक्षत्व को छोड़ करके केवल चैतन्य को भी कहेंगे एक तत्पद परोक्षत्व को छोड़कर केवल चैतन्य को भी कहेगा और त्वम को भी कहेगा दो को कहेगा अर्थात त्व पद तत्पदार्थ को कहेगा और त्वम पदार्थ में जो अपरोक्षत्व उसको छोड़कर चैतन्य को भी कहेगा दो को कहेगा त्वम तत्पदार्थ को कहेगा और तत्पद तव पदार्थ को कहेगा इसमें देख रहा उसके साथ साथ तो अपने पदार्थ में विरोध को छोड़ करके चैतन्य को रखेगा तो एक पद पदार्थांतर को कहे और अपने पदार्थ में भी विरोध को छोड़ करके एक अंश को रखे स्वार्थ अंश और दूसरे अर्थ दोनों के लक्षण लक्षणा एक पद की लक्षण दोनों में असंभव है देखो एक है ना पद है ना स्वार्थ अंश स्वार्थ से चैतन्य और पदार्थांतर यदि पद पद लेंगे तो पदार्थांतर उत्तम पदार्थ हो जाएगा एक पद में तम पद कहेंगे तो पदार्थ हो जाएगा तत्पदार्थ हो जाएगा उभय लक्षण असंभवात एक ही पद से दोनों के लक्षण नहीं होती पद की तत्पदार्थ में करो तो एक अर्थ में लक्षणा और त्वम पद की तत्पदार्थ में लक्षण करो अपरक्ष चैतन्य में भी लक्षणा करो दो की लक्षणा अर्थात तत्पद की लक्षण त्वम में करो और परोक्ष को छोड़कर चैतन्य भी लक्षण करो तो एक पद से दो की लक्षणा असंभव है और तत्पद से त्वम पदार्थ की लक्षणा करो अर्थात तत्पदार्थ की लक्षण। ये भी क्या आवश्यक है जब तत्व में तत्पद तम पद दोनों का श्रवण होता है तत्पदार्थ भी उपस्थित त्वम भी उपस्थित है जो पदार्थ उपस्थित होता है तत्पदार्थ उपस्थित है तो तव तो पद से उसकी रक्षा करने की क्या आवश्यकता अर्थ है अर्थात तत्पदार्थ तो की प्रती होती है अथवा त्वम की जब प्रती होती है तो तत्पद से तम तो पदार्थ की रक्षा करने की आवश्यकता है पदांतरण तदर्थ प्रतीत लक्षण पुनः तत्व प्रती अपेक्षा अभाव्या किसी पद के द्वारा अर्थ की प्रती होती है पद के द्वारा तम पदार्थ की प्रती होती है त्वम पदार्थ की प्रती होती है तो तत्पदार्थी तत्पद के लक्षण उसमें क्यों करना जब पदार्थ तव पदार्थ की प्रती होती है तो तत्पद के लक्षण तम पदार्थ हैं अथवा तत्पदार्थी की, की प्रतीति होती है तो त्वम पद से तत्पदार्थी के लक्षण क्यों करना पदांतरण तदर्थ प्रति अर्थ की प्रती होने पर से पुनः तत्प्रती की अपेक्षा नहीं है इसलिए एक पद अपने अस्वार्थ को और पदार्थांतर को लक्षण से कई ये जो शंका की वो ठीक नहीं है उठा नहीं होती स्वार्थांश में लक्षणा करना अन्य पदार्थ में लक्षण करना दो में लक्षणा संभव और अन्य पदार्थ जो पद अन्य पद के द्वारा उपस्थित तो होता है प्रतीत तो होता है तो उसमें एक पद की लक्षण करने की क्या आवश्यकता है इसलिए अजहत लक्षण संभव नहीं है जहा लक्षण पहले कहा नहीं होगा अब जह लक्षणा भी नहीं होगी तो क्या होगा तस्माद यथा सोयम देवदत्त लौकिक वाक्य में ऐसे ही लक्षण होती है भागता के लक्षण सोयम देव दत्त सैदत्त देवदत्त तो एक सह कहेंगे तत्ता विशिष्ट अयम कहेंगे विशिष्ट तत्ताकार से तदेश तत्काल से कात्काल तदे तदेश के साथ इतरदेश की एकता नहीं पूर्व काल तत्काल के साथ एक तत्काल की भी एकता नहीं तो तत्ता विचिट देवदत्त के साथ विधानता विचिटत्ता देवदत्त तत्त्व देवदत्त की एकता नहीं होगी विरोधा उसे विशेषण विरुद्ध है एक में तत्ता है एक में तत्ता का तदेश तत्काल इसे देश है तत्काल दोनों विरुद्ध होने के कारण नहीं होगा वाक्यम तदर्थ हो तत्काल विशिष्ट देवतक्षण से वाक्यारोधा स्वयं देवता इत्यादि वाक्य लो अर्था त वाक्यक्य काल जो अर्थ है तत्काल तत्काल एक विशिष्ट देवदत्ता ये वाक्या वाक्या में क्या है विरोध है एक होगा तत्काल विशिष्ट एक तत्काल विशिष्ट एक नहीं होगा विरोध है विरोध कहाँ है एक अंश है विशेष चैतन्य विरोध नहीं विशेषण में विरोध है इसलिए दे दिया अंश विरोधा वाक्य अर्थ से अंश विरोध तत्ता और जनता विशेषण में विरोध है देवद्रता दे में विरोध नहीं तत्ता विशिष्ट देवदत्ता जनता विशिष्ट देवदत्ता देवदत्ता एक है विरोध है तत्ता और जनता में इसलिए दे दिया वाक्यर्थ से अंश विरोधार्थ एक अंशे विरोध तो क्या करना विरुद्ध तत्काल ए तत्काल विशिष्टत्व परि तेज्य को छोड़ करके विरुद्धांश क्या तत्काल और तत्काल विशिष्ट तत्काल विशिष्टत्व ए तत्काल ये दोनों विरुद्ध है विरुद्ध जो तत्काल विशिष्टत्व ए उसको परिचय करके अविरुद्ध को लेना अविरुद्धम देवतत्वांश मात्र देवदत्ता मात्रा विरुद्ध है उसको लक्षण से बोधन होता है तत्व से देवदत्त लेना अवय पद से देवत्ता लेना है तथा इसी प्रकार ये सोएदत्त में हुआ इसी प्रकार तत्व तो आगे पाठ देव यत्व नहीं तत्त्व, तत्व तो। तो मिधि वाक्यम तत्व तो मसीदि वाक्य कहो अथवाहो दो में एक अंश विरुद्ध होता है कैसे विरुद्ध होता है तत्पद से परोक्ष चैतन्य परोक्ष चैतन्य की एकता चैतन्य अर्थ होता है इसमें चैतनाश में तो कोई विरोध नहीं किंतु किन्तु परोक्षत्व अपरोक्ष विरुद्ध है इसलिए अंश विरोधा स्वयं देवत में जैसे देवदत्ता में विरोध नहीं काल विशिष्टत्व ए तत्काल विशिष्टत्व में विरोध है ठीक है तत्व परोक्ष विरोध है चैतन्य में विरोध तो नहीं इसलिए वाक्य अर्थ से अंश विरोध आधार विशेषण में विरोध है परोक्षत्व अपरक्षत्व आदि से सर्वज्ञ अल्पज्ञ आदि ऐसे में विशेषण से विरोध है अंश विरोध विशेषत्व चैतन्य एक है दोनों विरुद्ध परोक्षत्वादि विशिष्ट परिच्यज्य विरुद्धांश को छोड़ देना परोक्ष परोक्ष आदि से बिशित्या। अपरक्षत्व आदि विशिष्ट ये विरुद्धांश को छोड़ देना परित्यज्य करके अविरुद्धम शुद्ध चैतन्य को लेना जैसे अविरुद्धि मात्र लिया यहाँ भी अविरुद्धम अखंड चैतन्य मात्र लक्ष्य तत्पद तम अखंड चैतन्य को बोधन कराता है तो, तो अखंड चैतन्य का बोध होगा जैसे वहां शुद्ध देवदत्त का बोध होता है एक ही देवदत्त है अखंड चैतन्य का लक्षण से ज्ञान होगा लक्षण के द्वारा जिस प्रकार किसी व्यक्ति को भ्रम होता है ये व्यक्ति देवदत्त है या दूसरा यह है पहले देखा था अभी देखकर संशय होता है पहला अन्य में अन्य काल में देखा था रूप अलग था अभी रूप अलग दिखता है तो हुई ही देवदत्त है या नहीं आप तो जथार से बता कहते उसको शाब्दोध हो जाता है एक ही देवदत्ता है अभी दाढ़ी जटा है पहले पान चाट पहना था और दोनों का एक एक कैसे होगा दीर्घ हांस को छोड़ दिया तत्काल तत्काल तद तत्काल तदरूप छोड़ दिया तत्काल छोड़ दिया शुद्ध देवदत्त एक ही जैसे एक ज्ञान होता है इस प्रकार गुरु शिष्य को उपदेश करते तत्व मसी तद ब्रह्म तुम हो क्योंकि तद ब्रह्म ज्ञान के लिए तद विज्ञान गुरु में भी अभिगछत समित का श्रोत्र ब्रह्म निश्चित्रुति कहती है तो श्रुति गुरु के पास जाने पर गुरु उसको उपदेश करते जो ब्रह्म तुम हो जगत कारण ब्रह्म तत्म सदैव समेत अग्र आसी एक मेवा द्वित यहाँ से शुरू करके जो ब्रह्म जगत कारण वही तुम हो तत्सत्यम स्वात्मा तत्व वही जगत कारण सत्य ही कोई यात्मा है तुम उत्तम से बोधन जो करते है शिष्य को ऐसा बोध होता है जैसे वहां देव शुद्ध का ज्ञान हुआ ऐसे अहम शुद्धम चैतन्यम अखंड चैतन्यम ऐसे ज्ञान होता है जिससे शिष्य को इसको अनुभव वाक्यर्थ करते है अर्थाधुना अहम ब्रह्मा अस्मी अनुभव वाक्यर्थ वर्ण्य थे शिष्य को ऐसा अनुभव ब्रह्म अस्मी मैं ब्रह्म ही हूँ ये वाक्यर्थ का वाक्य अर्थ क्या है वर्णन करते है एवं आचार्य अभ्यारोप अपवाद पुरस्कार तत्व पदार्थो शोधय्वाचार्य उपदेश किया तत्वसी पहले क्या क्या अध्यापवाद पूर्वक अभ्यारोप क्या शुद्ध चैतन्य से जगत की उत्पत्ति ब्रह्मंडूल सूक्ष्म कारण शरीर जागृत प्रश्न तदिमी ये का बताया अध्या पांचभूत उत्पत्ति सूक्ष्म अपन चीकरन, अपन चिकर्ण फिर ब्रह्मांडी की उत्पत्ति करके उसके बाद अपवाद करके कार्य कारण चतरित नहीं है और कार्य मिथ्या है कारण कल्पित है वो कारण अपने कारण से अलग नहीं है वाचार भो विकार नाम ध्याय कारण ही सत्य होता है ऐसे कहते कहते परम कारण शुद्ध चेतन ब्रह्म ही सत्य है तब तो तत्सत्यम स्वात्मा तो तम आत्मात्म हो इसे उपदेश किया अध्यारोप अपवाद पूर्वक पुरस्तर पूर्वकोध का शोधन किया पदार्थ का तत्पदार्थ का तत्पद में अज्ञान आदि उपाधि और उपाधि तो उपहित है सर्वज्ञ तो आदि और उनका आधार अनुपहित तीनों मिल जाएंगे जब तत् पिंडवत एक रूप से भान होते हैं लक्ष्यार्थ हो उपाधि उपहित तो दोनों का आश्रय शुद्ध अनुपहित तो चैतन्य है लक्ष्यार्थ हुआ इस प्रकार तोम पद में तम पदार्थ में वाच्यार्थ हो जाएगा अज्ञान आदि व्यस्टिदि उपहित तो, अल्पज्ञत तो विशिष्ट चैतन्य और उनका आधार है अनुपहित तो। सब तो जब एक त्वेन भान हो एकत्व एक तो होगा वाच्यार्थ और जब भान हो जाएगा ये उपाधि उपहित के आधार हुतन केवल लक्ष्यार्थ हुआ इसी प्रकार शोधन वाक्यर्थ तत्व तो पदार्थों को शोधन करा के वाक्य अखंडार्थ अवबोधित वाक्य के द्वारा अर्थबोधित हुआ अखंडार्थ एक ही तत्पदार्थ तम पदार्थ दो नहीं है दो पद प्रयोग हुआ लक्षण के द्वारा एक शुद्ध अर्थ को बताते हैं सोयम देवत सह अयम दो पद कहने पर भी एक देवतत्त का बोध होता है इस प्रकार तो में एक अखंड चैतन्य का बोध होता है ऐसे बोध ज्ञापन करने पर आचार्य के द्वारा अधिकारिण अहम ऐसा ज्ञान होता है आचार्यवान पुरुष वेद जिसके आचार्य उपदेश करने वाले है आचार्यवान पुरुष आचार्य अस्तित्व आचार्यवान ऐसे पुरुष साक्षातकार करता है आचार्य को उपदेश से ज्ञान होता है ऐसे गुरु में विक समित सूची कहती है और अधिकारी प्रमितिजनक वेद जो अधिकारी है उसको तो प्रमिजनक का जनक के ज्ञान होगा अधिकारी का ज्ञान होगा अहम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमान अनंत अद्वय ब्रह्मस्म तो नित्य है शुद्ध है बुद्ध ज्ञान रूप है नित्य मुक्त है सत्य है स्वभाव परमानंद रूप अनंत है अद्वय ब्रह्म अस्म इत अखंडाकारिता चित्तवृत्ति दे अखंड है ब्रह्म निर्भेद वस्तु शुद्ध अखंडाकार का अखंडकार से चित्त वृत्ति होती ब्रह्माकार वृत्ति शंका करते है घटका का आकार है पटका का आकार है पुस्तक का आकार है घटाकार पटाकार पुस्तक आकार ये तो बन जाएगी ब्रह्माकार कैसे बने ब्रह्म का तो कोई आकार नहीं तो हम ब्रह्माकार का, का समझने के पहले ये समझो रस का आकार है ने? रस का भी आकार नहीं मधुर का अम्ल का कोई आकार है <हें>। अम्ल कोई फल होगा फल का आकार है अम्ल रस का आकार नहीं, नहीं। अम्ल खट्टा खाएंगे तो अम्लाकार वृत्ति होती है अम्ल ज्ञान होता है अम्ल खट्टा चीज खाया तो अम्ल ज्ञान होता है उसको कहेंगे ज्ञान क्या है अंत वृत्ति परिणाम हो अम्ल खाए तो अम्लाकार वृत्ति कसाय खाए तो कसायकार वृत्ति दुर्गंध हो तो दुर्गंधा वृत्ति शब्द सुने पर शब्दाकार वृत्ति होती है शब्द का आकार है या नहीं नहीं, नहीं शब्द का भी आकार नहीं जो लिखते है तो लिपि लिपि का आकार हो शब्द का आकार नहीं है तो रूप रस को जाति का व्याकार नहीं है घट पटाधिगत आकार है घटत्व तो जाति का कोई आकार नहीं है जिनका आकार नहीं रूप रस जाति कर्म इनका भी ज्ञान होता है उस ज्ञान को रूपाकार रसाकार जाति ऐसे ज्ञान कहते हैं वो आकार नहीं तीन कोना चार कोना गोलाकार कोई आकार होना चाहिए तद विषय को तदाकर कहा घट विषय वृति को घटाकार वृति। आकार समझाने के लिए जैसे घट टांकी में जल रखेंगे टाके में छेद कर दो जल गिरेगा दूर में वो जल ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसे बड़ा है जल भर जाएगा तदाकार हो जाएगा छोटे कटु रखे तो छोटे कटुराकार जल हो जाएगा लोटा रखो तो लोटाकार जल हो जाएगा जिस वस्तु में जल जाकर रहेगा तो तदाकर हो जाता है जल ठीक इसी प्रकार अंतकर्ण देह के अंदर एक घटस्थानी हो गया देह छिद्र स्थानी चक्षराध इंद्रिय है छिद्र के द्वारा जल जैसे बाहर जाता है ऐसे अंतकरण छिद्र के द्वारा बाहर जाकर के विषय जैसे व्याप्त हो जाएगा इसे जल जाकर के विषय में व्याप्त हो गया अंतकर्ण जाकर जिसको हम देखते हैं जिस विषय के साथ इंद्र का संयोग संबंध हुआ उसी विषय के साथ अंतकरण इस के द्वारा बाहर जा के तदाकार हो जाएगा तदरुप हो जाएगा उसका यदि चतुष्कोण त्रिकोण आकार है तो अंतर्गुण तदाकार हो जाएगा आकार में अमृत नील पिता है तो नीलपिताकार होगा तद्रूप हो जाएगा तदविषय विषय को तद जैसे विषय तद्रूप तद्रुप और ब्रह्म ही कुछ आकार नहीं शुद्ध है तो शुद्ध विषय ब्रह्म विषय ब्रह्मा वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति वो आकार का अर्थ नहीं की चार गुज आठ गुज दस बुझे हो बड़ा सिर हो छोटा हो हाथ हो ये सब आकार नहीं है ब्रह्म को विषय करने वाली वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्म विषय का अन्य शुद्ध ब्रह्म अहमअम यही वृत्ति है तो इसे ज्ञान होगा अखंडाकारिता कार चित्त वृत्ति अखंडाकार वृत्ति है शुद्ध ब्रह्म अहमसम ये वृत्ति होती है ब्रह्मकार वृत्ति ब्रह्म विषय का ज्ञान अंतकरण का परिणाम है अंतकरण का परिणाम वृत्ति है ज्ञान का मुख्यार्थ तो ब्रह्म ही सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्मी कहती ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ही है तो भी अंतकरण वृत्ति में ब्रह्म चैतन्य का प्रतिम्ब होने से वो वृत्ति भी ज्ञान जैसे दिखती है ये गौणो ज्ञान है उसको भी ज्ञान शब्द से कह देते हैं। मुख्य ज्ञान तो चैतन्य ब्रह्म ही है उसका प्रतिबंब उसके संबंध से जड़ अंतकर्ण का जो परिणाम वृत्ति है वो भी ज्ञान जैसे दिखती है उसको भी ज्ञान कहते जैसे घट ज्ञान स्वर्ण हुआ घट ज्ञान क्या, क्या के साथ चक्की का संबंध हुआ चक्की के द्वारा अंतकर्ण बाहर देकर घटाकार होगी वो घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते हैं अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिब होता है अंतकर्ण है चैतन्य प्रतिम्बन से चैतन्य विशिष्ट अंतकर्ण अंतकर्ण में प्रतिबित चैतन्य उसको कहते हैं प्रमात्र चैतन्य और अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति है वृत्ति घटके देश में जाएंगी वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य है उसको कहते प्रमाण चैतन्य वृत्ति प्रमाण घटे प्रमेय ज्ञान का विषय को प्रमेय कहते हैं घटावसन चैतन्य का नाम प्रमेय चैतन्य होगा चैतन्य तो एक है प्रमात्री प्रमाण प्रमेय ये उपाधि के भेद से तीन नाम हो गया प्रमात्री चैतन्य प्रमेय चैतन्य प्रमाण चैतन्य ही आकाश घट के अंदर है तो घट आकाश के अंदर मठ आकाश कमंडुल के अंदर करकाश गुहा के अंदर गुहा काश अलग अलग नाम होता है एक आकाश होने पर ही। नाम हो जाता है, एक ही चैतन्य है तो घट ज्ञान उसको कहते हैं घट आकार वृत्ति प्रतिफलित तो चैतन्य है उसका नाम घट ज्ञान चैतन्य तो है चैतन्य अभिव्यक्ति वृत्ति के द्वारा होती है वृत्ति को चैतन्य अभिव्यंज क्या कहते हैं तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य अथा चिताभाष विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते एक ये गौण ज्ञान है मुख्य ज्ञान है ब्रह्मा ब्रह्मा ज्ञान है इस प्रकार शुद्ध ब्रह्म ज्ञान है ब्रह्मा एवर। ब्रह्मा एवर। म्णा ज्ञान ब्रह्म ज्ञानम नित्य है और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का जो ज्ञान है वह ब्रह्माकार वृत्ति है वृत्ति में चैतन्य अभिव्यक्ति ब्रह्म रूप चैतन्य की अभिव्यक्ति होगी वृत्ति आरूप चैतन्य भी कहते वृत्ति विफलित चैतन्य कहते हैं अच्छा चिदा भाषिकार वृत्ति को भी ब्रह्मज्ञान ज्ञान कहेंगे वही ब्रह्म ज्ञान का निवर्तक है प्रकाशक है और ब्रह्म, वो अज्ञान का आश्रय है भाषक है नाशक नहीं नाशक तो ब्रह्माकार वृत्ति आलोचक है, एक कहते हैं देखो ब्रह्माष्टमी दसंधा वृत्ति होने पर साधु चित्त प्रतिब सही अंतकरण स्वच्छ होने से अंतकरण में चैतन्य का प्रतिम्ब रहता है चिदाभाष अंतकरण बाहर गया उसका परिणाम वो है स्वच्छ है चैतन्य का प्रतिम्ब रहेगा चिताभाष जिसको कहते हैं चित्त प्रतिम्ब संहिता वृत्ति चित्त प्रतिम्ब संहिता होते हुए प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है प्रत्येक आत्मा से अभिन्न है अज्ञात तो पर ब्रह्म जब तक अज्ञान है तब तक ब्रह्म अज्ञात है अज्ञान की निवृत्ति जब तक नहीं हुई है तो ब्रह्म अज्ञान का विषय है तो अज्ञात ब्रह्म अज्ञात ब्रह्म को विषय करके तद्गता ज्ञान में बाधते तदगता तदगत का अज्ञात पर ब्रह्म गज्ञान में वाधते अज्ञान का ही बाधते सा वृत्ति ज्ञान अज्ञान को नश कर देती है चिदावा से विष्ट ब्रह्म कर वृत्ति ब्रह्म विषय को अज्ञान को ही बात कर देगा सदा तो पट कारण तंतु दाहे पट के कारण तंतु तंतु को जला देंगे तो पट दाह हो जाता है तंतु जल जाएगा तो पटदाह होता है जैसे तंतु के दाह उनसे पटदाह हो जाता है इस प्रकार अखिल कारण अज्ञान बाधित है सब का कारण अज्ञान अज्ञान जो बाद हो गया ब्रह्मज्ञान से अज्ञान का कार्य सब का बाद हो जाएगा अज्ञान से अज्ञान हो लेना अज्ञान कार्य अज्ञान का कार्य क्या अखिल संपूर्ण है अज्ञान का कार्य बाधित अज्ञान के बाद हुआ तो ज्ञान कार्य के बाद हो जाएगा अज्ञान के कार्य सब का बाद जो हो तो जाएगा का ब्रह्मा कार्य वृत्ति का भी अज्ञान का कार्य मन, मन का है परिणाम वृत्ति है वो भी बाधित वो भी बाधित हो जाएगा सकल का बाद होने पर तद अंतर्भूत अखंडकारिता चित्त वृत्ति भी बाधिता हो गति सकल प्रपंच का बाद हो जाए अज्ञान बाद होने पर उसके अंतर्गत जो अखण्ड ब्रह्माकार वृत्ति है उसका भी बात हो जाएगा उसका ब्र्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब था वो कहा जाएगा ब्रह्माकार वृत्ति का बाद हो जाएगा सत्र प्रतिम्बित तो चैतन्य मी और ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति जैसे घट में घट ज्ञान क्या है घटाकार वृत्ति हुई वृत्ति अंतरण का परिणाम वो जड़ है वो घट को प्रकाश नहीं करेगा जड़ तो घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है घटाकार वृत्ति जा करके घट ज्ञान को नष्ट कर देगी और घटाकार वृत्ति में वासे तो जो चैतन्य का प्रति मिली चिताभा से वो घट को प्रकाश करता है क्योंकि घट जड़ है प्रकाश करने के लिए घटाकार वृत्ति चैतन्य से घट का प्रकाश होता है ब्रह्माकार वृत्ति होगी हम अपनी ब्रह्म वृत्ति अज्ञान ब्रह्म विषय कहे अज्ञात ब्रह्म विषय अज्ञान को नाश कर देगी वृत्ति के द्वारा और ब्रह्माकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबंध भी रहेगा सीधावास रहेगा रहने पर भी वो विषय है ब्रह्म ब्रह्म स्वयं प्रकाश मान से ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है घट में तो घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय आएगा घट जड़ है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय प्रकाश घट में ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जन्य अतिशय ब्रह्म में नहीं आएगा जैसे सूर्य दीप जलाया और रात में दीप प्रकाश करे करे और सूर्य किरण आने पर दीप सूर्य को प्रकाश करेगा दीप जन्य प्रकाश सूर्य अतिश आएगा नहीं आएगा सूर्य प्रकाश से वो दब जाएगा इसी प्रकार ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य रहने पर भी और ब्रह्म स्वयं प्रकाश ब्रह्म से एक हो जाएगा दब जाएगा और ब्रह्म दु� को प्रकाश नहीं कर सकता है पत्र प्रतिमित यथा दीप चैतनमीप्रभा आदित्य प्रभा समर्था दीप प्रभा आदित्य प्रभा को प्रकाश करती है अवभाषण के लिए असमर्थ होते तो दब जाती है दीप प्रभा किरण होने पर आदित्य प्रभा से दीप प्रभा दब जाती है उसी प्रकार स्वयं प्रकाशमान प्रत्येक प्रत्येक स्वयं प्रकाशमान ब्रह्म अवभाषण के लिए असमर्थ है ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य स्वयं प्रकाश के अभिनव ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए अयोग्य असमर्थ है अभी तो तेन अभिभूत है उसे दब जाएगी च प्र, जा, प्रकाश ऐसी दीप प्रभा आदित्य प्रभा दब जाती है ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य स्वयं प्रकाश ब्रह्म प्रकाश से दब जा करके अभिभूतम सत सो उपाधि सत सो पाठ अभिभूतम सत सो सत सो सभी अखंड चित्तवृत्त बाधित उपाधिभूत अखंड चित्रवृत्ति बाधित तो हो जाने से चित्त में वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य था वृत्ति का बाद हो गया दर्पण मुख का प्रतिम्ब है, है। दर्पण घटेंगे तो मुख का दर्पण घटा दिया मुख प्रतिम्ब मुख के साथ मिल जाता है अलग रहेगा इसी प्रकार मुख मातृत्व तो मुख प्रतिम्ब दर्पण है मुख प्रतिम्ब से मुख मातृत्व दर्पण के अभाव पर मुख का जो प्रतिम्ब था वो मुख रूप बिंब रूप ही हो गया अलग नहीं रहा ठीक इसी प्रकार उपाधि वृत्ति के बाद हो जाने के कारण प्रत्येक का भिन्न पर्व ब्रह्म मात्र हो जाएगा वृत्ति प्रति चैतन ब्रह्म रूप हो जाएगा अलग नहीं रहेगा ब्रह्माकार बुद्धि का का ही बाद बाद हो गया अज्ञान अज्ञान का कार्य ब्रह्माकार बुद्धि का भी बाद हो गया ब्रह्माकार बुद्धि उसका बाद हो गया तो वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य जैसे में दर्पण मुख का प्रतिम्ब था दर्पण अलाव हो गया तो प्रतिम्ब बिम्ब रूप मुख रूपा हो गया अलग नहीं रहा ठीक इसी प्रकार का प्रति प्रति चाहिए <laughs> था था। ब्रह्मा कार वृत्ति प्रतिफल चैतन्य भी अखंड ब्रह्म रूप होगा नहीं रहा पर ब्रह्मी ओर